चाहिए तो पहली बात जो हम सब लोगों के लिए आवश्यक है वो ये कि हम सभी भाई बहनों को अविनाशी जीवन में आस्था रखनी चाहिए सबसे पहली बात है कि जो अविनाशी जीवन हम चाहते हैं वो है ऐसा नहीं है कि हमें तो मृत्यु से परे अभाव और निरसता से परे जीवन की आवश्यकता है परंतु पता नहीं ऐसा है कि नहीं मानव सेवा संघ में मानव जीवन की आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही और अब ऐसा मालूम होता है कि शांति स्वाधीनता और परम प्रेम योग बोझ और सरस जीवन इसकी मांग जो मनुष्य में बिना किसी के सिखाए पढ़ाए अपने आप से महसूस होती है यही इस जीवन की विशेषता है और नहीं तो आप शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वनस्पति में वृक्ष में पौधे में पत्ते में और पशु पक्षियों के शरीर में और मनुष्यों के शरीर में भौतिक विज्ञान की दृष्टि से कोई अंतर नहीं आता है खास बात नहीं है जिन पंच भौतिक तत्वों से मनुष्य का शरीर बनता है, उन्हीं पंच भौतिक तत्वों से कोई भी आकृति संसार की बनती है उस दृष्टि से तो कोई फर्क है नहीं लेकिन आपकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि आप पंच तत्वों से बने हुए शरीरधारी होते हुए भी अलौकिक जीवन की मांग अनुभव करते हैं शां महाराज ने उसके बारे में ये बताया कि मानव जीवन की जो मौलिक मांग है उसकी पूर्ति अवश्य होती है और यदि हमारे जीवन में जो मांग है उसकी पूर्ति अनिवार्य है तो इसका अर्थ यह है कि जिसकी हम मांग अनुभव करते हैं उसका अस्तित्व भी है अगर अस्तित्व नहीं होता तो पूर्ति कैसे संभव होती पूर्ति हो नहीं सकती थी तो उसका अस्तित्व है अमरत्व की आवश्यकता में अनुभव करती हूं तो अमर जीवन है निर्भय निश्चिंत अभाव से रहित परम प्रेम से भरा हुआ इस जीवन की आवश्यकता आप अनुभव करते हैं तो विश्वास करिए कि ऐसा जीवन है महाराज जी ने कहा मान उसको नहीं कहते कि जिसकी पूर्ति न हो पूर्ति होती है ऐसे हम लोगों ने अन्य संत महापुरुषों के संबंध में सुना भी है और विश्वास भी करते हैं सुना भी है हम लोगों ने कि इनको अमर जीवन मिल गया था इनको जीवन मुक्ति मिल गई थी इनको भगवत भक्ति मिल गई थी ये भगवान के प्रेम के पात्र बन गए थे भगवान और भक्त का मिलन होता है ऐसा हम लोगों ने सुना भी है विश्वास भी करते हैं जरूर इनको मिला होगा लेकिन आज इस प्रातःकाल की घड़ी में अपने अपने को सामने रखकर हम लोग सोचे कि जैसे आपने मीरा जी के संबंध में विश्वास कर लिया कि उनको भगवान मिल गए थे जैसे प्रहलाद जी के संबंध में हम लोगों ने विश्वास कर लिया है कि उनको भगवान मिल गए थे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के संबंध में हम लोगों का विश्वास है कि उनको भगवान मिल गए थे जैसे भगवान बुद्ध के संबंध में हमारा ये विश्वास है कि उनको अविनाशी जीवन मिल गया था हम लोग ऐसा मानते नहीं मानते हैं तो जैसे भगवान बुद्ध के संबंध में हमारा विश्वास है कि उनको अविनाशी जीवन मिल गया था उनके सर्व दुखों की निवृत्ति हो गई थी जैसे मीराजी के संबंध में विश्वास है कि वे भगवान की भक्ति से भरपूर थीं, इसीलिए जब भगवान का चरणामृत कह करके उनको का प्याला दिया गया तो प्रभु का प्रसाद इसमें उनको इतना रस मालूम हुआ इतना महत्व मालूम हुआ कि जहर का प्याला पी गई और उसमें अमृत का काम किया तो हम लोगों ने इन बातों में विश्वास किया है कि बुद्ध को निर्माण मिला था वीरा जी को भगवान मिले थे मानव सेवा संग हम लोगों से यह निवेदन करता है कि तुम अपने संबंध में विचार करो और जिस तरह से सरस जीवन की मांग वीरा जी को थी जिस तरह से सर्व दुखों की निवृत्ति की मांग भगवान बुद्ध के जीवन में थी ऐसे ही दुख रहित जीवन की मांग तुम्हारे में है कि नहीं क्या है बिल्कुल अपने को सामने रखकर देखने की बात है मानव सेवा संघ के सत्संग में यह विशेषता है महाराज जी के प्रवचन जो हो तो थे वो माया ब्रह्म जीव इस प्रकार के इस प्रकार की धारणाओं को लेकर के आरंभ नहीं होते थे हम सब लोग मानव हैं सुख दुख झेल रहे हैं और इसी सुख दुख झेलने की दशा में सब दशाओं से अतीत के जीवन की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं तो आप देखिए कि महात्मा बुद्ध की तरह सब दुखों से छूटा हुआ दुख रहित अभाव रहित जीवन की मान हम लोगों को भी है और जिस परमात्मा की चर्चा हम करते रहते हैं उस परमात्मा के प्रेमी अत्यंत निकटता साथ अनुभव करने की अभिलाषा हम लोगों की भी है तो इसमें तो हम मीरा जी के समान और भगवान बुद्ध के समान हो गए मान अनुभव करने में हर व्यक्ति राजकुमार सिद्धार्थ है और राजकुमारी मीरा है ये बात आप स्वीकार करेंगे कि नहीं इतना तो ठीक है जैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने दुख रहित जीवन की आवश्यकता अनुभव की थी उसी तरह से हम लोगों में से हर भाई बहन दुख रहित जीवन की आवश्यकता अनुभव करता है जैसे मीना जी ने भगवान से मिलने की आवश्यकता अनुभव किया ऐसे हम लोगों में से हर ईश्वर विश्वासी भगवान से मिलने की अभिलाषा रखता है तो महाराज जी कहते हैं अथवा महाराज जी के विचारों का प्रतिरूप मानव सेवा संघ कहता है कि जैसे उनके समान तुम मान अनुभव करते हो ऐसे उनके समान तुम ये भी विश्वास करो कि मुझे दुख रहित जीवन मिल सकता है मुझे परमात्मा मिल सकता है इस बात का भी विश्वास करो अब आप देखिए अगर मैं अपने को सामने रखकर देखू अगर आप अपने अपने को अकेले अकेले बैठकर अपने संबंध में विचार करना आरंभ करें तो क्या पता चलेगा पता चलेगा ये कि दुख रहित जीवन की आवश्यकता तो है परंतु मुझे इसी वर्तमान में इसी जीवन में दुख रहित देहातीत जीवन मिल जाएगा इसमें पूरी आशा पूरा विश्वास है ये बड़ी भारी कमी है हम तो लोग क्या कर रहे हैं सत्संग में आती हैं बड़े चाव से आती हैं और इस तरह का कोई सदग्रंथ मिल जाए पढ़ने लिखने समझने की क्षमता है तो बड़े चाव से उसको पढ़ते लिखते हैं समझते हैं अगर इस प्रकार की विचार गोष्ठी होने लगे तो बड़े उत्साह से उसमें भाग लेते हैं ये सब करते हैं परंतु अपना दिल चटोल कर देखें कि इन सब प्रवृत्तियों में लगने के समय क्या ये भी पक्की धारणा मेरी है कि शरीर का नाश होगा पीछे और मुक्ति मिलेगी पहले शरीर का नाश होगा पीछे और परमात्मा मिलेगा पहले ये बात मेरे जानते जिन भाई बहनों का पक्का होगा उनको तो संशय होगा ही नहीं मेरा ऐसा अनुमान है अपने को देखकर कि इसमें हमारी जैसी गहरी निष्ठा होनी चाहिए जितना पक्का विश्वास होना चाहिए उतना नहीं क्या बात है अरे भाई हम तो बड़े प्रपंची हैं लोग मोर में फंसे हुए हैं हम तो गृह जंजाल में फंसे हुए हैं कैसे हम इसमें से निकलेंगे कैसे मेरे द्वारा पुरुषार्थ किया जाएगा कैसे मेरे द्वारा त्याग किया जाएगा कैसे मेरे द्वारा मेरे विकारों का नाश किया जाएगा ऐसे सोच करके व्यक्ति के रह जाता है पिछड़ के रह जाता है और कितने आश्चर्य की बात है मुझे बड़ा आनंद आया उनको पढ़ करके तो उसमें ये लिखा कि जिसको तुम देखते हो अर्थात मनुष्य हमारा जिसको तुम देखते हो वो तुमको नहीं देखता है है? जिसे तुम देखते हो वो तुमको नहीं देखता है और मेरे प्यारे जो तुम्हें देख रहा है उसको तुम नहीं देखते हो ऐसे मार्मिक वाक्य में पढ़ करके एकदम मुझे आनंद आ गया कितनी सच्ची बात है जिसको तुम देख रहे हो वो तुमको नहीं देखता है और फिर भी तुम उसके पीछे पड़े हुए है मेरे ओर देखो मेरे पास आओ मेरा आदर करो मेरा सत्कार करो मेरी जरूरत पूरी करो मेरे पास रहो किसको कहते हैं तुम उसको कहते हैं जिसमें मेरी ओर देखने की सामर्थ्य नहीं है और जो नित्य निरंतर मुझे देख रहा है जो सर्वज्ञ है सर्वांतर जानी है सर्वत्र है सभी का है सभी में है और सभी को निरंतर देख रहा है उसकी ओर हम नहीं देख सकते क्या बोले और कुछ नहीं हो गया अपने को प्रपंची मान लेना अपने को भटका हुआ मान लेना अपने को दुनिया में फंसा हुआ मान लेना और उस फंसावट से छूट जाने की बात को इतना भारी भरकम लोगों ने बना लिया की कल्पना ही नहीं, नहीं करते है कि भाई मैंने अपने द्वारा संसार से संबंध स्वीकार किया है मैं अपने द्वारा इस संबंध को अस्वीकार करके सदा सदा के लिए जीवन में प्रवेश कर सकता हूं इस बात में आप विश्वास संकोच बना रहता है अपने को बहुत दूर बहुत छोटा समझते रहते हैं तो स्वामी जी महाराज ने एक बार संतों की एक वार्ता सुनाई थी हिंदुओं को तो ये कहा था कि एक महापुरुष थे और स्वामी जी महाराज नए नए सन्यासी हुए थे और वे देव वृद्ध रहे होंगे तो प्यार पूर्वक नाम लेकर पुकारा और कहा कि शरणानंद जानते हो सबसे बड़ा अज्ञान क्या है तो महाराज जी उत्तर तो दे सकते थे लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज मैं क्या जानू आप बताइए तो उन संत ने कहा कि अगर कोई आदमी ऐसा सोचता है कि भागवत कार वेद व्यास में जो ज्ञान था वो ज्ञान उसमें नहीं है तो यही सबसे तो बड़ा अज्ञान है ये उत्तर दिया और लगता तो है ऐसा हम लोग सोचते तो है और उन्होंने और दूसरा को ही क्या करेगा क्या सोचेगा सो तो हर अपना जाने। लेकिन जब, जब मैं अपने व्यक्तित्व के अंधकार से उलझन से परेशान होती तो स्वामी जी महाराज को कहती की महाराज मैंने तो यही समझा था संत को जिसने प्रचंड विवेक दे दिया सिद्धार्थ को जिसने ऐसा वैराग्य दे दिया उसने मुझको तो दिया ही नहीं मेरा काम कैसे होगा ऐसा मैं भी सोचती थी लेकिन बात ऐसी नहीं है स्वामी जी महाराज ने खूब स्पष्ट रूप से मुक्त कंठ से यह बात मानव समाज को साधक समाज को सुनाया है कि भाई ज्ञान छोटा बड़ा नहीं होता है ज्ञान कम बेषी नहीं होता है मानव होने के नाते मानव मात्र में जिस ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है उसी प्रकाश से उस व्यक्ति का उद्धार होगा मूल रूप से अविनाशी जीवन प्राप्त करने की जो सामग्री हम लोगों को चाहिए वह सामग्री जीवन दाता ने हर भाई को हर बहन को प्रारंभ से दिया ही है तो एक तो इसको हम लोग स्वीकार करें तो पहली बात क्या हो गई कि दुनिया के किसी भी महापुरुष ने जिस जीवन की आवश्यकता अनुभव किया होगा उस जीवन की आवश्यकता हम और आप इस समय इस वर्तमान में अनुभव कर रहे हैं दूसरी बात क्या है कि जिसकी आवश्यकता हम अनुभव कर रहे हैं वो सदा सर्वदा सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है इसमें विश्वास करें और तीसरी बात क्या कि जिसकी आवश्यकता आप अनुभव करते हैं और जो सदा सदा से सत्ता रूप से विद्यमान ही है वह विद्यमान सत्य वह विद्यमान परमात्मा वह विद्यमान जीवन हम सब लोगों को इसी वर्तमान में मिल सकता है ये तीन बेसिक बातें हैं ये तीन मौलिक बातें हैं जिनको मैं मानव सेवा संघ की विशिष्टता मानती हूँ यह मानव सेवा संघ की रजत जयंती समारोह है और हम लोगों के सामने दो प्रकार का पुरुषार्थ है एक पुरुषार्थ तो यह करना है हमें कि इस सार्वभौम सत्य सर्वमान्य सत्य वाले सिद्धांतों का जो प्रतिपादन महाराज जी ने किया है इन सिद्धांतों के आधार पर हम सभी भाई बहन इस वर्तमान में अपनी समस्याओं का समाधान करने एक पुरुषार्थ को ले करना है और दूसरा पुरुषार्थ क्या करना है कि ऐसे जीवनदाई संदेश का प्रतीक जो है मानव सेवा संघ उस मानव सेवा संघ के इस जीवनदाई संदेश को सब जिज्ञासुओं सब जीवन के उपासुओं सब भक्त प्रभु के विश्वासियों को सुना दो ये दो तरह का पुरुषार्थ हम लोगों को करना है पहली बात क्या है कि इस जीवनदायी संदेश के अनुसार हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लें दूसरी बात क्या है इस जीवनदाई संदेश देने वाली संस्था विचार प्रणाली के प्रतीक के रूप में मानव सेवा संघ की जो स्थापना की स्वामी जी महाराज ने अनंत की अहत की कृपा से इस संस्था को इस प्रतीक को बनाए रखने में हम अपना योग दे दे तो एक दिन मैंने सोचा कि मानव सेवा संघ की रजत जयंती का अर्थ क्या है तो मुझे मालूम हुआ कि इस संघ के नाम से जीवन के जिस सत्य को स्वामी जी महाराज ने प्रकाशित किया है उस सत्य के अनुरूप मेरा जीवन बन जाए इस संस्था को सजीव बनाने का यह उपाय होगा तो रजत जयंती का एक कार्यक्रम यह है महाराज जी ने मानव जीवन के लिए जो कहा है उसके अनुसार मेरा जीवन बन जाए तो इसमें ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं है कुछ मुश्किल काम नहीं है जिन तीन विशिष्टताओं का उल्लेख में अभी कर रही हूं जीवन के इन मौलिक सत्य का सत्य को निवेदन में अपने भाई बहनों की सेवा में कर रही हूं इनको स्वीकार करना इस दिशा में हमारा पहला कदम होगा किस दिशा में अपने कल्याण में और संस्था को सजीव बनाए रखने में इन तीन बातों को अपने द्वारा हम लोग स्वीकार करें कौन सी तीन बातें अमर जीवन की आवश्यकता अनुभव करके जो महापुरुष अब तक अमर हो चुके हैं प्रेम की अभिलाषा करके जो महापुरुष अब तक भगवत भक्त हो चुके हैं उन्हीं के समान अमर जीवन की आवश्यकता और परम प्रेम की आवश्यकता हम सभी भाई बहन इस वर्तमान क्षण में अनुभव कर रहे हैं करना चाहिए ऐसा नहीं कर रहे हैं एक बात यही तो हो गई और जिस जीवन की आवश्यकता हम अनुभव कर रहे हैं वो है दूसरी बात हो गई और जो जीवन है सदा सर्वदा से है वह जीवन मुझको इसी जन्म में इस शरीर के नाश कर होने से पहले मिल सकता है इन तीन बातों को आज इस पवित्र बेला में महामानव की तिथि के अवसर पर सर्वहितकारी क्रांतिकारी विचारधारा के प्रतीक मानव सोरा संजी जयंती के तिथि पर हम सब लोग अपने द्वारा दृढ़तापूर्वक स्वीकार करें शांत हो जाएं एक दो मिनट के लिए और जिन बातों को हमने जीवन के लिए आवश्यक माना उनको भीतर भीतर दोहरा लें और अपने द्वारा स्वीकार कर लें तो वस्तुतः हमारे विकास में प्रगति आएगी और व्यक्ति व्यक्ति के अहम रूपी अणु में विकास की प्रगति आरंभ हो जाए तो यही मानव सेवा संघ की सेवा है और यही मानव सेवा संघ का विकास देखिए हमारा आपका जो अहम रूपी गुरु है सतोच्च उसमें बड़ी शक्ति है उसमें बड़ी सरसता है उसमें बड़ा प्रकाश है जिस समय आप उसकी ओर देखना बंद कर देंगे जो आप की ओर नहीं देख सकता है उसकी ओर देखना बंद कर देंगे उसी समय आप ही के अहम रूपी अणु में कितना फोर्स है कितनी शक्ति है कितनी सरसता है कितनी चेतना है ये बात तत्काल आपके अनुभव में आने लग जाएगी ऐसा किसी भी समय अनुभव करके देखिए बड़ा अच्छा लगेगा आपको सारी सृष्टि में मनुष्य के व्यक्तित्व के समान महत्वपूर्ण और कोई अणु नहीं है ऐसे तो अनुपरमाणु बहुत हैं ऐसे ऐसे अनुपरमाणु भी हैं कि जिनको संगठित करके बना लिया जाए तो आज के विज्ञान व्यक्ता यह कह रहे हैं कि सारी सृष्टि को भस्म करने के लिए केवल मिनट का समय चाहिए। रूस के पास और अमेरिका के पास ऐसे ऐसे आणविक बम तैयार हैं कि सारे संसार को भस्म कर देने के लिए केवल छह मिनट का समय चाहिए सारी सारा संसार भस्म हो सकता है इतना संहारकारी और इतना पावरफुल इतनी शक्तिशाली अनु परमाणु और उनका उनका संगठित अस्त्र दुनिया में तैयार करके रखे हुए हैं लेकिन महाराज जी ने कहा कि तुम्हारे इस अहम में इतनी शक्ति है इतनी शक्ति है कि वो छह मिनट में संसार को भस्म करने वाले अस्त्रों में भी वो शक्ति नहीं और आपका ये अहम रूपी अणु जिसको कि हम लोग मैं कहकर संबोधित करते हैं ये इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि आपका देखा हुआ सारा दृश्य जगत इसकी सीमा में समा सकता है शाम जी महाराज ने कहा है उनकी बाणी है ग्रंथों में लिखा हुआ है मैं आपको याद दिला रही हूं दोनों बातें महाराज जी ने कही सृष्टि आप आप आपका जो अपना अहम रूपी अणुय जिसको कि हम लोग मय कहकर संबोधित करते हैं इस मय की चर्चा में कर रही हूं शुद्ध अहम की बात और असीम अहम की बात और ब्रह्म में समाहित हुए अहम की बात मैं नहीं कर रही हूँ इस समय आपके अहम की जो सीमा है वो सारी सृष्टि से बड़ी है और सब देखा हुआ दृश्य जगत कितना भी विस्तृत दिखाई देता हो लेकिन दृष्टा से छोटा होता है दृश्य तो सृष्टि के लिए आप दृष्टा है कि दृश्य है तो इसलिए सारी सृष्टि आप की सीमा में आ गए। आ गई, गई नहीं तो कभी-कभी अकेले में बैठकर के ऐसा सोचने लगती ही महाराज की वाणी को याद करके अपने लक्ष्य को सामने रखकर धीरज से तो ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि सोचते ही सोचते सोचना तो खत्म हो जाता है और सूरज का इतना विस्तार हो जाता है इतना विस्तार हो जाता है कि अब पता नहीं वो क्या होता है महाराज की प्रेरणा महाराज की सद्भावना या सत्य की महिमा कहें भगवत महिमा कहें इसलिए मैं आप भाई बहनों को बहुत ही आत्मीयता के साथ और बड़ी दृढ़ा बड़े प्रेम के साथ यह निवेदन कर रही हूँ कि संत की जो बाणी है वो वो बिल्कुल आपका जीवन ही है तो इतना महत्व हम लोगों को इस जीवन को देना चाहिए इतनी विशेषता आपको अहम की माननी चाहिए तो इस विशेषता का प्रत्यक्ष क्या होगा इस विशेषता का प्रत्यक्ष यह होगा कि जो जून जनित विकारों को हम लोगों ने अब तक अपने में रहने दिया है ऐसा ही कहूंगी मैं ये नहीं कहूंगी कि विकार मेरे सिर पर चढ़े हुए हैं विकारों को व्यक्ति के सिर पर चढ़ने की सामर्थ्य नहीं है लोभ मोह क्रोध अभिमान और सुख सम्मान सुविधा का लालच ये इन सब विकारों को जो मैंने अब तक अपने में रहने दिया है ये बहुत मामूली बात है कि इनको हम इनकार कर दें इनको हम अपने में न रहने दें बहुत मामूली बात है और आपने देखा दुनिया में कितने ऐसे व्यक्तित्व हुए जो संसार की दृष्टि में बहुत ही निर्म परिस्थिति में थे और उनके अहम में चेतना जग गई तो सारी प्रतिकूलताओं पर कदम रख करके पाँव रख करके वो पार कर गई ऐसा हुआ है कि नहीं, नहीं? हुआ।, हुआ है तो इसी आधार पर मैं आप भाई बहनों की सेवा में निवेदन कर रही हूं कि आप अपनी बुराई का नाश हम लोग स्वयं कर सकते हैं इसमें जरा भी संदेह मत रखिए की शुद्धि हुई नहीं, नहीं। महाराज जी ने क्रम बताया था यह बताया था कि पहले सत्संग के प्रकाश में अपनी बुराई को छोड़ने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में व्यक्ति का जो अहम रूपी अणु है वो शुद्ध होता है तो पहले वो शुद्ध हो जाएगा और जब शुद्ध हो जाएगा तो उसमें अविनाशी जीवन की सब विभूतियां अपने आप प्रकाशित हो जाएंगी तो हमारा आपका पुरुषार्थ कितना रहा सत्य को अभिव्यक्त करने का पुरुषार्थ हमको नहीं करना है सत्य को अभिव्यक्त करने का पुरुषार्थ हम लोगों को नहीं करना है कि परमात्मा का प्रेम कैसे प्रकट हो जाएगा और और योग योग की विशेषताएं कैसे आ जाएंगी और स्वाधीन जीवन का आनंद कैसे आ जाएगा इसका पुरुषार्थ हम लोगों को नहीं करना है अहम में जिन अशुद्धियों को अब तक हम बर्दाश्त करते आए कर रहे हैं कि नहीं लोभ भी है और उसको पाल भी रहे हैं क्रोध भी है और उसको सहन भी कर रहे हैं मलमूत्र की थैली में आसक्ति भी है और उस आसक्ति का भार लोग ढो भी रहे हैं तो जिन जिन अशुद्धियों के कारण लौकिक जीवन की विभूतिया अभिव्यक्त नहीं होती हैं। उन अशुद्धियों को अपने में रखे रहने की की है तो तो मानव सेवा के सिद्धांत के अनुसार सत्य को बाहर से पकड़ लाने का पुरुषार्थ नहीं करना है जिन अशुद्धियों को अपने में रख करके हम उसको सहन करते आए हैं उन अशुद्धियों को मिटा देने का पुरुषार्थ करना की अशुद्धि मिट जाएगी और जब शुद्ध अहम रह जाएगा तो उसको योगित होने में तत्वित होने में भक्ति युक्त होने में कोई समय नहीं लगता है कुछ नहीं महाराज जी ने जगह जगह पर ऐसा बताया कि भाई सूर्य को तो तोड़ने में देर लगती है सत्य से अभिन्न होने में समय नहीं लगता दूसरा उदाहरण दिया है घोड़े के रिकार्ड में पांव डालने में देर लग सकती है तत्वित तो तो होने में भगवान से मिलने में देर नहीं लगती है काम अपेक्षित है ही नहीं जो अभी है, अपने में है सभी का है सभी में है, उससे अभिन्न होने में काल अपेक्षित नहीं है तो ये जो समय हम लोगों का लग रहा है जितनी भाई बहन यहाँ बैठे है अथवा जो यहाँ नहीं भी बैठे हैं तो हमारा जो समय लग रहा है इस दिशा में कोई कहेगा कि मुझे 20 बरस हो गए दीक्षा लिए हुए कोई कहेगा कि मुझे बहुत बरस बीत गए सत्संग करते हुए कोई कहेगा कि मुझे बहुत समय बीत गए पाठ करते हुए एक भाई आए पिछले सावन महीने का जो सत्संग चल रहा था उस समय की बात है तो भाई आए तो कहने लगे कि मुझको किसी संत ने सलाह दी थी कि इतने लाख नाम का जप इतने दिनों तक करो तो तुमको सत्य मिल जाएगा तो उन्होंने जितनी संख्या बताई थी इतनी संख्या में जप करते करते मैंने छह महीने बिता दिए बताया तो उन्होंने तो ऐसा जो हो रहा है हम सभी भाई बहनों का जो समय लग रहा है इस दिशा में वो समय क्यों लग रहा है वो समय परमात्मा के प्रेम के अभिव्यक्त होने में नहीं लग रहा है वो समय सत्य से अभिन्न होने में नहीं लग रहा है वो समय अशुद्धि को बनाए रखने के कारण लग रहा है बड़ा अच्छा अवसर मिला है हम लोगों को जिस अनंत में अपनी अहित की कृपा से प्रेरित होकर ज्ञान भक्त भाव भावयुक्त कर्म का उपादान शरीर सहित हम लोगों को बनाया है उन्हीं की अहितु की कृपा से इस जीवन में यह अवसर आया है कि अपनी अपनी बनाई हुई अशुद्धियों का नाश करने के लिए हम तत्पर हो जाएं और जो वास्तविक जीवन है जो अभी है अपने ही में विद्यमान है उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम तैयार हो जाएं तो कोई कारण नहीं है कि शरीर के नाश होने के पहले हम लोगों को अविनाशी जीवन न मिले परमात्मा का प्रेम न मिले ईश्वर विश्वासी ईश्वर से न मिले योग योगभ न हो जाए विद्या से तत्व न हो जाए प्रभु विश्वासी भक्त न हो जाए है। ऐसा हो हो सकता सकता है, सकता है, अवश्य और आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो है है, है, और अल्प है, अल्प आयु सामर्थ्य ऐसा मत सोचिएगा। एक दिन बातचीत हो रही थी तो, तो पार्वती जी के की तपस्या की बात याद आ गई तो कितने कितने हजार हजार वर्ष तक उन्होंने निराहार बिताया और पत्ते खाकर बिताया और कुछ दिनों के बाद तो उन्होंने वृक्ष के पत्तों को खाना भी छोड़ दिया और केवल हवा पर बिताया तुम्हें तो सोचने लगी कि हम लोगों की दशा क्या हो गई है चौबीस घंटे एक बार निर्जला एकादशी करना हो तो धरती रा आसमान सब उलटने लग जाता है भार में नहीं आता है रहने के लिए प्यासे रहने के लिए अब कहाँ सा मठ्य है तो ऐसा मत सोचिए शारीरिक सामर्थ्य घट जाने से सत्य की सामर्थ्य भी घट गई परमात्मा की सामर्थ्य भी घट गई ऐसा मत जिस से सामर्थ्य घट है लेकिन आप ही में जो वो अविनाशी सत्य विद्यमान है वो परमात्मा उसकी उसकी परम करनामयी जो शक्ति विद्यमान है वो सब जैसी थी इस कलजुन में भी वैसी ही है उसमें से कुछ नहीं घटा है ना उसका प्रेम घटा है आपके आपके प्रति प्रति ना ना ना उसकी करुणा घटी घटी है है महिमा सत्य का प्रकाश घटा है ना उस सत्य का अस्तित्व घटा है वो जो, जो चीज है वो जीवन का तुम आरंभ से लेकर आज तक वैसे ही है और आगे भी अनंत काल तक वैसे ही रहेगा तो अल्प सामर्थ्य होने के कारण से हम लोगों का बेड़ा पार नहीं होगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए अल्प सामर्थ्य वालों के लिए अल्प सामर्थ्य की साधना है विशेष सामर्थ्य वालों के लिए विशेष प्रकार की साधना है और सब साधना का फर्क क्या है कि हम अहंकार शून्य हो जाएं और हम अहंकार शून्य हुए नहीं कि अनंत की अहित की कृपा से इस जीवन का विधान इतना सुंदर बना है कि मेरे अहंकार का नाश हुआ नहीं कि सत्य की अभिव्यक्ति इसकी विद्रोहियों से भरपूर होना तत्काल हो जाता है एक साथ हो जाता है ऐसा अनुभवी जन्म का अनुभव है और ऐसा आज हम सब भाई बहनों के लिए स्वीकार कर लेना अनिवार्य है